गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता पितर मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करें भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठें और हाथों को घुटने के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाएं यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताएं उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करें भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाएं झूठा अन्न खाना वर्जित है मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखें और खड़े होकर या चलते-चलते मल का त्याग आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण न करें झूठे मुंह वार्तालाप न करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखें दूसरे के आसन शैया और बर्तन का करें गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दें उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करें उनके अनकूल करें जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुंचाएं उनके प्रतिकूल कोई वार्तालाप न करें एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन न करें बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से भोज न ढुलायें आग में मूत्र त्याग न करें नग्न होकर कभी स्नान और शयन न करें दोनों हाथों से सिर न खुजलाएं बिना कारण बार-बार सिर के ऊपर से स्नान न करें सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाएं सब अनध्यययों के दिन स्वाध्याय बंद रखें ब्राह्मण अग्नि गौ तथा सूर्य की ओर मुख करके पेशाब न करें दिन में उत्तर की ओर और, और रात में दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग न करें जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छा अनुसार करें गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करें यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करें दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुनें ब्राह्मण राजा दुख से आतुर मनुष्य विद्या वृद्ध पुरुष गर्भवती स्त्री रोग से व्याकुल मनुष्य गूंगा अंधा बहरा मत्त उन्मत्त बेविचारिणी स्त्री उपकारी बालक और पतित ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने देने के लिए मार्ग देना चाहिए विद्वान पुरुष देवालय चैत्य वृक्ष चौराहा विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु इनको दाहिने करके चलें दूसरों के धारण किए हुए जूते वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमा और पर्व के दिन तهلاभंग एवं स्त्री सहवास न करें बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर न खड़ा हों तथा पैरों को भी न हिलाएं पैरों से पैर को न दबाएं किसी को चुभती हुई बात न कहें निंदा और चुगली छोड़ दें दंभ अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करें मूर्ख उन्मत्त विषनी क्रूर हीनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाएं दूसरे को दंड न दें केवल पुत्र और शिष्य को भिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है आसन को पैर से खींचकर न बैठें सायंकाल और प्रातः काल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करें पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातन करें दातन करते समय मौन रहें दातन के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करें उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी ना सोएं दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए जहां से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान ना करें ग्रहण के समय रात में भी स्नान करना बहुत उत्तम है इसके सिवा अन्य समय में दिन में भी स्नान का विधान है वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को ना बालों और वस्त्रों को न झटकारें विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन न लगाएं एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल-बदलकर न पहने जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो ऐसा वस्त्र न पहने जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों जिसे कुत्ते ने देखा अथवा चाट लिया हो अथवा जो सारभास निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो ऐसे अन्न को कभी ना खाएं भोजन के साथ अलग नमक रखकर ना खाएं बहुत देर बने हुए सूखे और बासी अन्न को त्याग दें पिठ्ठी साग आंख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें ना खाएं सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें बिना नहाए बिना बैठे अन्य मनस्क होकर सैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए तथा भृत्य वर्ग को दिए बिना कदापि भोजन न करें मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम दो समय विधि पूर्वक भोजन करें विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है इस संसार में परस्त्रीगमन के समान पुरुष की आयु का बिघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है देव पूजा अग्निहोत्र पितरों का श्राद्ध गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए स्वच्छ फेन रहित दुर्गंध शून्य तथा पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए जल के भीतर की घर की मामी की चूहे के बिल की और सोच से बनी हुई ये पांच प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं हाथ पैर धोकर एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेटकर तीन या चार बार आचमन करें फिर दो बार ओठ पोंछकर आंख कान मुख नसिका तथा मस्तक का स्पर्श करें इस प्रकार जल से भरी भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए छींकने चाटने बमन करने थूकने तथा अश्पस्य का स्पर्श करने पर आचमन सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए पहले उपाय के संभव होने पर उपायांतर का अवलंबन अविष्ट नहीं दांत न कट कटायें अपने शरीर पर ताल न दें दोनों संध्याओं के समय अध्ययन भोजन और शयन का त्याग करें संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है कुर्बान में देवताओं का मध्याह्न में मनुष्यों का तथा अपराह्न में पितरों का भक्ति पूजन करना चाहिए देव या पितृ में सिर करके प्रवृत्त होना चाहिए पूरब या उत्तर की ओर मुकर के छोड़ कर आए उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर जो भी कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो उसके साथ विवाह ना करें ईर्ष्या का परित्याग करें दिन में शयन अथवा मैथुन ना करें दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य ना करें कभी किसी भी जीव को पीड़ा ना दें रजस्वला स्त्री चार रातों तक सभी वर्णों के पुरुष के लिए त्याज्य है यदि कन्या का जन्म अविष्ट न हो तो उसे रोकने के लिए पांचवी रात में भी स्त्री सहवास न करें छठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं क्योंकि युग्म रातियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान उत्पन्न होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक होते हैं विद्वान पुरुष छोड़ कर्म में ऋक्ता चतुर्दशी नवमी और चतुर्दशी तिथियों का परित्याग करें विनय रहित उद्दंड पुरुषों की बात कभी न सुने जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक ऊंचा आसन न दें हजामत बनवाने बमन होने स्त्री प्रसंग करने तथा श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें देवता वेद द्विज साधु सच्चे महात्मा गुरु पतिव्रता वेद यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परहास न करें सदा मांगलिक वेश धारण किए रहें